नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ अमृता देशपांडे हैं उनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से अमृता देशपांडे का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद सर अमृता जी आज जो हम लोग यहाँ पर हैं वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस जिसमें हंड्रेड मार्केटिंग लीडर्स को सम्मान दिया जा रहा है इस प्रोग्राम को आप अटेंड कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ तो काफ़ी एक अच्छा फीलिंग हो रहा है कि यहाँ पर लीडर्स जो होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है तो एक खुशी होती है हम भी सोचते हैं कि हमारा भी नाम उसमें आ जाए अपना कल परसों कभी भी आ जाए तो ये हमारी एक ख्वाहिश है तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं और इस बीच में मैंने रेडियो मधुबन के माध्यम से कुछ इनिशिएटिव कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश की तो आप उसमें इंक्लूड हुए तो मुझे वो एक्सपीरियंस ज़रूर सुनाइए और थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में भी बताइए धन्यवाद सर जी आ, मैं सबसे पहले आरजे रमेश का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे आके हमारे जो भी ख्याल है उसको कोट करने के लिए आ, हम इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडी पुणे से यहाँ पे आए हैं ताज लैंड एंड मुंबई बैंड्रा में एंड वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस जिसमें सौ से भी ज़्यादा लीडर्स है Uh, तो हम सबको तो सुन नहीं पाए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे लीडर्स की बातें सुन पाए उनके व्यू पॉइंट्स क्या है उनकी सोच क्या है जिनसे आज वो एक सक्सेसफुल लीडर बने हैं सो so, uh, मुझे ऐसे लगता है कि अगर यूथ को अगर हम ये प्रेरणा दें कि uh, बड़े लीडर्स क्या सोचते हैं उनकी सोच क्या है उनके विजन्स क्या है तो डेफिनेटली ये अपने फ्यूचर के लिए इंडिया के लिए कल बहुत सही रहेगा और हम सब ये मानते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है तो अगर यूथ पॉपुलेशन की सोच उनकी विचारधारा बहुत इम्प्रूव रही तो डेफिनेटली हमारा कंट्री जो आज डेवलपिंग कंट्री कहलाता है बहुत सारे सालों से वो डेफिनेटली डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा कुछ सालों में ही सो so, uh, ऐसे मुझे लगता है विद दिस हम uh, सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जलसे से इंडिया uh, प्रगति बहुत अच्छे से करे और हमारे सभी बच्चे जो आज यहाँ पे प्रोग्राम अटेंड किए हैं uh, वो इसमें अच्छा सा कंट्रीब्यूशन कर ले कल के लिए यही मैं चाहूँगी और यही मेरा मैसेज रहेगा सब बच्चों के लिए अच्छी बात आपने बताया वर्ल्ड कांग्रेस के बारे में और जो लीडर्स यहाँ पर अवार्ड्स ले रहे हैं उनको देखकर हम भी प्रेरणा ले सकते हैं हमारे स्टूडेंट भी प्रेरणा ले सकते हैं कल जाकर वो इस तरह का कार्य करें जो उनको भी अवार्ड मिले और जिस तरह के हमने लाइव प्रोग्राम अभी यहाँ से डायरेक्टली हमने सफ़र प्रोग्राम जो है लाइव किया उसको आपने देखा सुना तो उसका एक्सपीरियंस आ, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी कि हम यहाँ पे मुंबई में बैठे ताजलैंड में और हम एफएम मधुबन 90.4 को कनेक्ट कर रहे हैं राजस्थान में तो ये यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम डिजिटाइजेशन के मोड से आज कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और शायद बहुत सारे मार्केटिंग लीडर्स ने हमको आज ये किया है यही बताया है कि अगर हमारे पास अच्छी सी विजन हो तो हम कुछ भी चीज़ें पा सकते हैं कुछ भी चीज़ें हमारे लिए मुश्किल नहीं है और यही कल का फ्यूचर इंडिया का रहेगा तो यही के प्रोग्राम के द्वारा आपने भी बता दिया कि हमारे लिए भी कोई भी चीज मुश्किल नहीं है आपने हम सबको आज पूरे देश से जोड़ लिया थैंक यू सो मच सर फॉर दिस या बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अमृता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में अपने व्यूज़ बताने के लिए और इन फ्यूचर आप इस तरह के जो डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम होते हैं या जिस तरह के लीडर्स को बनाने के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बच्चों को जोड़ना चाहेंगे आप भी उसमें आगे बढ़ना चाहेंगे और जाते जाते मैं कहूँगा कि आपका जो फेवरेट गाना है उसके दो लाइन गुनगुना दीजिए आज रमेश जी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैं जिस बारे में बता रही थी हमारे फ्यूचर लीडर्स जो है जो यंग यूथ लीडर्स ऑफ टुमोरो मैं उनको बुला के उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए हमें गाना गाएंगे सब के लिए सो कैन वी स्टार्ट सर अंदर ही दोस्त कहलाता है हरी को जीतना हमें आता है निकलेंगे मैदान में एक दिन हम झूम के धरती चूमेंगे ये गगन झूम के वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है ही जो सब करते हैं यार वो क्यों हम तुम करे यू ही कसरत करते करते काहे को हम मरे घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर और हमसे बच के रहना देगा ये गलिया अपनी ये रस्ते अपने कौन आएगा अपने आगे राह में हमसे टकराएगा जो हट जाएगा वो घबरा के यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर भाई हमसे पंगा पंगामा देना मेरा नहीं समझे हैं वाली परिया जो है अब दौलत पे कुरबान जब भी दिल की ये समझेंगी तो हम पे छिड़केंगी अपनी जान यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर अरे हम भी हैं शहजा थैंक यू सो मच नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना अभी इसी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप खुश रहिए मस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट